यह विषय परम पवित्र और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं पचपन प्रकार के दान होते हैं और जिन जिन मनुष्यों का जीवन निरथक होता है उनकी संख्या छह बदलाई गई है इन सब का मैं क्रमशः वर्णन करूंगा धर्म का नाश करने वाले लोभी पापी बलि वैश्व किए बिना भोजन करने वाले पर भोजन में भेद करने वाले असत्यभाषी बंधु बांधवों को, को मारने या गाली देने वाले ब्राह्मण होकर भी संध्या न करने वाले अग्निहोत्र का त्याग करने वाले श्राद्ध तर्पण से दूर रहने वाले ब्राह्मण होकर शुद्र का अन्न खाने वाले तथा मेरी शंकर जी की ब्रह्मा जी की अथवा अच्छा ब्राह्मणों की भक्ति ना करने वाले ये चौदह प्रकार के मनुष्य अधम होते हैं इन्हीं पापियों के जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है जो पाखंडी को प्राप्त हुआ है जिसे शुद्र के समान आचरण वाले पुरुष ने ग्रहण किया है जिसे देकर अपने ही मुंह से बारम्बार बखान किया गया है जिसे रोष पूर्वक दिया गया है तथा जिसको पीछे से से उसके लिए प्रगट किया गया है, जो से उपाजित अन्न का, अन्न का झूठ बोलकर लाए हुए का, तो कलंकी पुरुष के घर से लाए हुए धन का दान किया गया है जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है जिस दान की वस्तु को वेद विहित पुरुषों ने सबके यहाँ याचना करने वालों ने संस्कारहीन तथा एक बार संन्यास लेकर फिर आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों ने ग्रहण किया है, जो दान को और ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है समूचे गांव से याचना करने वाले कृतघ्न उपपात वेद बेचने वाले राज सेवक ज्योतिषी तांत्रिक शूद्र जाति स्त्री के, के साथ संबंध रखने वाले अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले नौकरी करने वाले सांप पकड़ने वाले पुरोहिती करने वाले, वैद्य बनिए का काम करने वाले मंत्र कर जीविका चलाने वाले शुद्र के यहां गुजारा करने वाले वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले तस्वीर बनाने का काम करने वाले रंग में नाच कूद जीविका चलाने वाले मांस बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले सेवा का काम करने वाले ब्राह्मणोचित आचार से हीन होकर भी अपने को ब्राह्मण बताने वाले उपदेश देने की शक्ति से रहित अनाचारी, अग्निहोत्र करने वाले संध्योपासन से अलग रहने वाले शुद्ध के गांव में निवास करने वाले झूठे ही महात्माओं के से वेश धारण करने वाले सबके साथ और सब कुछ खाने वाले नास्तिक धर्म विक्रेता नेच वृत्ति वाले झूठी गवाही देने वाले तथा कूटनीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा कराने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह सब निष्फल होता है ब्राह्मणों को दिए हुए दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति की भांति व्यर्थ हो जाते हैं उन्हें दिए गए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है उसे राक्षस और पिशाद प्रसन्नता के साथ लूट ले जाते हैं यदि अब जिन जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा हूँ सुनो जो लोग मेरी भगवान शंकर की अथवा भूमंडल की देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते हैं है है। जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं उनका जीवन भी व्यर्थ ही है जो नराधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर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 उसका जीवन भी निरर्थक ही है इस प्रकार व्यस्त जीवन की बात बताई गई अब दान का समय हूं। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इंद्रियों को प्रसन्न रखकर श्रद्धा के साथ दान करता है, उसके फल को वह यौनावस्था में भोगता है जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्व वत्पात्र को दान करता है उसको मरण पर्यंत हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है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 जो ब्राह्मण बड़ी वैश्वे नहीं करता वेद का ज्ञान नहीं रखता, तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान तामस है, क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और तथा सेवक को दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है सात्विक दान को देवता पितर मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे बड़े उन्हें बड़ा संतोष होता है राजस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 अतः जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हो उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली रक्षा करते रहो दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भली भांति पूजा करो दाता का पाप दान के साथ ही दान देने वाले के पास चला जाता है और उसका पुण्य दाता को प्राप्त हो जाता है अतः परलोक में अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदाधान करते रहना चाहिए जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शुद्ध का अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों, ऐसे विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक बड़े बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए पांडुनंदन जिनकी स्त्रिया अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती है ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना दरिद्र कुल के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें निराश न लौटाना, अन्यथा उनकी आशा करते में ही लगे रहते हो, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए अपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय की संध्या में व्याप्त रहता हूँ मेरा यह नियम कभी खंडित नहीं होता इसलिए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 उस पर दोषारोपण करने से गधा होता है और उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष करने से वह कीड़े की योनि में जन्म पाता है बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बुद्धि सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमजोर हो तो भी कभी उनका अपमान न करे क्योंकि ये तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है वह धर्म के ही उत्पन्न हुआ है और मुक्ति पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मण अपना ही खाता और अपना ही पहनता है दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं अतः ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सदा ही मुझ में भक्ति रखने वाले होते हैं जो ब्राह्मण बृहदारण उपनिषद में वर्णित में रिगुण और निष्कल स्वरूप का ज्ञान रखते हैं उसका यत्न पूर्वक पूजन करना घर पर रहे घर पर रहे रहो या विदेश में मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना ब्राह्मण के समान कोई देवता ब्राह्मण के समान गुरु ब्राह्मण में से बढ़कर बंधु और ब्राह्मण से बढ़कर कोई निधि नहीं है कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र और पावन कोई नहीं है ब्राह्मण से श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मण से उत्तम कोई गति नहीं है पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले शांत सुद्र का अन्य त्याग और मेरे भक्त हैं, तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं उनको दिया हुआ दान अक्षय अच्छा होता है मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देकर उसकी पूजा करने शेष झुकाने सत्कार करने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 जो वेद के विद्वान जितेंद्र तथा शुद्रान से बचे रहने वाले हैं वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्त पूर्वक विशेष रूप से दान दान देना चाहिए। वह साधारण की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है जागते अथवा सोते समय परदेश में या घर रहते समय जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण में कभी दूर नहीं होता वह पूजन दर्शन स्पर्श अथवा अच्छा संभाषण करने मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को देव देवे सब प्रकार के दान स्वर्ग मांग प्रदान करने वाले होते हैं